पृथ्वी कैसे बनी प्रिय इंदु तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है और चांद धरती के चारों तरफ घूमता है शायद तुम यह भी जानती हो कि ऐसे और भी कई पिंड हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं हमारी धरती समेत यह सब सूरज के ग्रह कहलाते हैं चांद धरती का उपग्रह कहलाता है क्योंकि वो धरती के ही आसपास रहता है दूसरे ग्रहों के भी अपने-अपने उपग्रह हैं सूरज उसके ग्रह और ग्रहों के उपग्रह मिलकर एक सुखी परिवार बन जाता है इस परिवार को सौर जगत कहते हैं सौर का अर्थ है सूरज का और क्योंकि सूरज इन सब ग्रहों का पिता है इसलिए इस पूरे समूह को सौर जगत कहते हैं रात को तुम आसमान में हजारों तारे देखती हो इनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और इन्हें तारा नहीं कहा जाता क्या तुम बता सकती हो कि ग्रहों और तारों में क्या फर्क है ग्रह हमारी धरती की तरह तारों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन आसमान में वे बड़े नजर आते हैं क्योंकि धरती से उनका फासला कम है ठीक वैसा ही समझो जैसे चांद जो वास्तव में बहुत छोटा है लेकिन हमारे नजदीक होने की वजह से इतना बड़ा मालूम होता है लेकिन तारों और ग्रहों में भेद करने का असली तरीका है यह देखना कि वे जगमगाते हैं या नहीं तारे जगमगाते हैं ग्रह नहीं जगमगाते इसका कारण यह है कि ग्रह केवल इसलिए चमकते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वो असल में सूरज की रोशनी है असली तारे बिल्कुल हमारे सूरज की तरह हैं वे खुद ब खुद चमकते हैं क्योंकि वे बहुत गर्म हैं और जल रहे हैं दरअसल हमारा सूरज खुद एक तारा है बस वो बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे नजदीक है और हम उसे एक बड़े आग के गोले के रूप में देखते हैं तुम्हे मालूम हो गया कि हमारी धरती सूरज के परिवार में है यानी सौर जगत में हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है और हमारी जैसी छोटी सी चीज के मुकाबले वो है भी बहुत बड़ी किसी तेज रेलगाड़ी या जहाज पर बैठकर भी इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं लेकिन हमें चाहे ये कितनी ही बड़ी दिखाई दे असल में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे तारे इससे भी दूर हैं खगोल शास्त्री यानी वे लोग जो तारों का अध्ययन करते हैं हमें बतलाते हैं कि बहुत समय पहले हमारी धरती और सारे ग्रह सूरज का ही हिस्सा थे उस समय भी सूरज जलते हुए पदार्थ का बेहद गर्म गोला था किसी तरह सूरज के कुछ टुकड़े उससे टूटकर अंतरिक्ष में निकल पड़े लेकिन वे अपने पिता सूरज से बिल्कुल अलग न हो सके वे इस तरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा हो यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है वो है जो छोटी चीजों को बड़ी चीजों की तरफ खींचती है यही वो ताकत है जो वजनदार चीजों को धरती पर गिराती है हमारे निकट धरती ही सबसे विशाल चीज है इसी से वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है इस तरह हमारी धरती भी सूरज से निकली थी उस जमाने में यह बहुत गर्म रही होगी इसके चारों तरफ की हवा भी बहुत गर्म रही होगी लेकिन क्योंकि यह सूरज से बहुत छोटी थी इसलिए जल्दी ठंडी होने लगी सूरज की गर्मी भी दिन पर दिन कम होती जा रही है लेकिन सूरज को बिल्कुल ठंडा होने में लाखों बरस लगेंगे धरती को ठंडा होने में कम समय लगा जब यह गर्म थी तब इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी जैसे आदमी जानवर पौधा या पेड़ सब जल जाती कुछ लोगों की धारणा है कि जिस तरह सूरज का एक टुकड़ा टूटकर धरती बन गया उसी तरह धरती का एक टुकड़ा टूटकर चांद बन गया बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद धरती के उस हिस्से से निकला है जो आज अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है खैर धीरे-धीरे धरती ठंडी होने लगी उसे ठंडा होने में बहुत समय लगा धीरे-धीरे धरती की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई लेकिन उसका भीतरी हिस्सा गर्म बना रहा अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो जैसे-जैसे तुम नीचे उतरोगी गर्मी बढ़ती जाएगी अगर तुम धरती के अंदर बहुत दूर तक जा सको तो तुम्हें धरती अंगारे की तरह मिलेगी चांद भी धीरे-धीरे ठंडा धीरे होने लगा और क्योंकि वो धरती से छोटा था इसलिए उसके ठंडा होने में कम समय लगा उसकी ठंडक बड़ी सुखद होती है है ना उसे ठंडा चांद कहते हैं शायद वो बर्फ की नदियों और बर्फ से ढके हुए मैदानों से भरा हुआ है जब धरती ठंडी हुई तो हवा में जितनी भाप थी वो जमकर पानी बन गई और शायद वर्षा बनकर बरस पड़ी लगता है उस समय बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा यह सब पानी जमीन के बड़े-बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े-बड़े समुद्र और सागर बने जैसे-जैसे धरती ठंडी होती गई और समुद्र ठंडे होते गए वैसे-वैसे वे जानदार चीजों के रहने लायक होते गए अगले खत में मैं तुम्हें जानदार चीजों के पैदा होने का हाल लिखूंगा ये पत्र जब लिखे गए थे उसके बाद से कई बातों में बैज्ञानिक जानकारी और दृष्टिकों बदल गए हैं और आधुनिक विज्ञान ने सिध्ध कर दिया है कि चंद्रमा पर ना हवा है ना पानी है केवल चट्टानी है और बालू है। जاندار चीजों की शुरुआत प्री इंदु पिछले खत में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एक लंबे समय तक धरती इतनी गर्म रही होगी कि उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती होगी धरती पर जीवन कब शुरू हुआ और शुरू के जीव क्या थे यह बड़ा रोचक सवाल है पर इसका जवाब देना आसान नहीं है पहले यह समझना होगा कि जान क्या है शायद तुम कहोगे कि आदमी और जानवर जानदार हैं लेकिन درختوں اور جھاڑیوں پھولوں اور ترکاریوں کو کیا کہو گے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سب بھی جاندار ہیں یہ بڑھتے ہیں پانی پیتے ہیں ہوا میں سانس لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں درخت اور جانور میں خاص فرق یہ ہے کہ درخت چلتا پھرتا نہیں ہے تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے لندن کے کیو گارڈن میں تمہیں کچھ پودھے और पिक्चर कहते हैं जानती हो ये सचमुच मक्खियां खाते हैं इसी तरह कुछ जानवर भी हैं जैसे स्पंज जो समुद्र के नीचे रहते हैं और चल फिर नहीं सकते कभी-कभी तो किसी चीज को देखकर ये बतलाना मुश्किल हो जाता है कि वो पौधा है या जानवर जब तुम वनस्पति शास्त्र और प्राणी विज्ञान पढ़ोगी तो तुम इन अजीब चीजों को देखोगी जो न पूरी तरह से जानवर हैं न पौधे कुछ लोगों का ख्याल है कि पत्थरों और चट्टानों में भी एक किस्म की जान है और उन्हें भी एक तरह का दर्द होता है मगर इसे देख पाना मुश्किल है शायद तुम्हें उन सज्जन की याद होगी जो हमसे जिनेवा में मिलने आए थे उनका नाम है सर जगदीश बोस उन्होंने परीक्षणों द्वारा साबित किया है कि पौधों में जान होती है उनका ख्याल है कि पत्थरों में भी कुछ जान होती है अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि किसी चीज को जानदार या बेजान कहना कितना मुश्किल लेकिन इस वक्त हम पत्थरों को छोड़ देते हैं सिर्फ जानवरों और पौधु पर ही विचार करते हैं आज दुनिया में हजार हो तरह की जानदार चीजें हैं मर्द है औरते हैं जिन्में कुछ अक्लमंद है और कुछ बेवकूफ जानवर भी बहुत तरह के हैं जिन्में हाथी बंदर और चीती जैसे चत्रु भी है और बहुत से बुद्धु जानवर भी जीवन के इसक्रम में मचलियां और बहुत से समुद्री जीव और भी निचले दर्जे के हैं इन में भी सबसे निचले दर्जे के जीव हैं स्पंज और जैली के आकार की मचलियां और वो चीजें जो आधा पौधा है और आधा जानवर अब हमें इस बात का पता लगाना है कि ये अलग-अलग तरह के जानवर एक साथ वजूद में आए या एक, -एक करके धीरे-धीरे हम इसका पता कैसे लगाएं उस पुराने जमाने की किताबें तो है नहीं लेकिन क्या प्रकृति की पुस्तक हमारी मदद कर सकती है हां कर सकती है हमें पुरानी चट्टानों में जानवरों की हड्डियां मिलती हैं जिन्हें अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं जब ये फॉसिल्स हमें मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब वो चट्टान बनी तो वे जानवर भी जरूर रहे होंगे जिनकी हड्डियां हमें चट्टानों में मिली हैं तुमने इस तरह के बहुत से छोटे और बड़े फॉसिल्स लंदन के साउथ कैंग्सिंगटन अजाيب घर में देखे थे जब कोई जानवर मर जाता है तो उसका नरम और मांस वाला भाग तो बहुत जल्दी सड़ जाता है लेकिन उसकी हड्डियां बहुत दिनों तक बनी रहती हैं यही हड्डियां हमें पुराने जमाने के जानवरों का हाल बताती हैं लेकिन मान लो किसी जानवर के हड्डियां ही ना हो जैसे जेलीफिश तब उसके मरने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता जब हम चट्टानों को गौर से देखते हैं और बहुत से पुराने फॉसिल्स जमा कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि अलग-अलग समय में अलग-अलग तरह के जानवर रहते थे सबके सब एक साथ कहीं से नहीं आए सबसे पहले खोल वाले साधारण जानवर पैदा हुए जैसे घोंघे समुद्र के किनारे तुम जो सुंदर घोंघे और सीपियां बटोरती हो वे उन जानवरों के बाहरी खोल हैं जो मर चुके हैं उसके बाद कुछ और विकसित जानवर आए जैसे सांप हाथी से भी बड़े जानवर और आज पाए जाने वाले जीवों से मिलते-जुलते पशु-पक्षी सबसे बाद में हमें आदमियों के अवशेष मिलते हैं इससे यह पता चलता है कि जानवरों के वजूद में आने का एक सिलसिला था पहले सबसे मामूली जानवर आए उसके बाद उनसे ऊंचे किस्म के जानवर आए और जैसे-जैसे समय बीता वो और विकसित होते चले गए और आखिर में सबसे विकसित जानवर यानी आदमी आया सीधे-साधे स्पंज और गूंगे में कैसे इतनी तब्दीलियां हुईं और कैसे वे विकसित होते चले गए यह बड़ा रोचक अध्ययन है जिसके बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगा इस वक्त तो हम उन प्राणियों की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले आए धरती के खंडा हो जाने के बाद शायद सबसे पहला जीव वो नरम जेली जैसी चीज थी जिस पर ना कोई खोल था ना कोई हड्डी वो समुद्र में रहती थी इनके फॉसिल्स नहीं मिलते क्योंकि इनकी हड्डियां थी ही नहीं इसलिए हमें अनुमान ही लगाना पड़ता है आज भी समुद्र में जेली के आकार के जीव पाए जाते हैं ये गोल होते हैं लेकिन इनका आकार लगातार बदलता रहता है क्योंकि इनमें ना कोई हड्डी होती है ना कोई खोल अगर तुम इनका चित्र देखो तो पाओगी कि इनके बीच में एक बिंदु होता है। इसे केंदर कहते हैं और ये एक गरे से इनका दिल है। ये जीव एक अजीब धंग से बट कर दो हो जाते हैं। पहले वे एक जिगे से पतले होने शुरू होते हैं, और तब तक पतले होते चले जाते हैं जब तक कि टूटकर दो जेली जैसे जीव नहीं बन जाते इन दोनों की शक्ल पहले वाले जीव जैसी ही होती है तुम देखोगे कि केंद्र या दिल के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों हिस्सों को एक-एक दिल मिल जाता है इस तरह ये जीव विभाजित होते चले जाते हैं और संख्या में बढ़ते चले जाते हैं इसी तरह की कोई चीज हमारी पृथ्वी का पहला जीव रही होगी जीवन का कितना सादा और साधारण रूप था यह उस समय इस पृथ्वी पर इससे बेहतर या विकसित जीव नहीं था असली जानवर तब तक पैदा नहीं हुए थे और आदमी के आने में तो अभी लाखों बरस बाकी थे इन जैली जीवों के बाद समुद्री घास घोंघे केकड़े और कीड़े आए उसके बाद मछलियां आईं इनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम हैं क्योंकि इनमें हड्डियां थीं या उन पर कड़े खोल थे इन्हें वे हमारे लिए छोड़ गईं ताकि उनके मरने के बहुत समय बाद भी हम उन पर गौर कर सकें घोंघे समुद्र तल की मिट्टी में पड़े रह गए समय के साथ-साथ उन पर मिट्टी और बालू जमा होती गई और इस तरह यह सुरक्षित रह सके मिट्टी और बालू के दबाव से नीचे की मिट्टी सख्त होती चली गई। वो इतनी सख्त हो गई कि चट्टान बन गई। इस तरह समुद्र तल में चट्टाने बनी। फिर भूचाल या किसी और वजह से ये चट्टाने समुद्र से ऊपर आ गईं और जमीन सूख गई। ये सूखी चट्टाने नदियों और वर्षा के जल से धुलती रहीं और जो घोंघे लाखों बरसों से इनमें छिपे थे वे बाहर आ गए इस तरह हमें ये घोंघे या फॉसिल्स मिलते हैं और उनका अध्ययन करने के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि पुराने समय में हमारी पृथ्वी कैसी थी अगले पत्र में हम इस बात पर विचार करेंगे कि साधारण जीव किस तरह विकसित होते होते आज के जीव जैसे हो गए जंतु कब प्रकट हुए प्रिय इंदु अब तक हम इतना जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन समुद्री जीव जंतु और पानी में होने वाले पौधों के रूप में विकसित हुआ ये जीव सिर्फ पानी में रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकाल आते होंगे और उन्हें पानी नहीं मिलता होगा तो जरूर मर जाते होंगे जैसे आज भी अगर जेली फिश किसी तरह किनारे आ जाए और सूख जाए तो वो मर जाती है लेकिन उस जमाने में आजकल से कहीं ज्यादा समुद्र और दलदल -दल रहे होंगे हां वे मछलियां और दूसरे समुद्री जीव जिनकी खाल जरा ज्यादा सख्त थी सूखी जमीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगे इस तरह जेलीफिश और उसके जैसे और जीव धीरे-धीरे कम होते गए क्योंकि सूखी जमीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और जिनकी खाल ज्यादा सख्त थी उनकी संख्या बढ़ती गई कितनी मजेदार बात है ना इसका मतलब यह है कि जीव जंतु धीरे-धीरे अपने को आसपास के वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं तुमने लंदन के साउथ पेंकिंगटन अजाيب घर में देखा है कि किस तरह सर्दियों में और ठंडे देशों में जहां बहुत बर्फ गिरती है पक्षी और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं और गर्म देशों में जहां हरियाली और درخت बहुत हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास का वातावरण हो वे अपना रंग इसलिए बदल लेते हैं जिससे अपने को दुश्मनों से बचा सकें क्योंकि अगर उनका रंग आस-पास की चीजों जैसा होगा तो वे आसानी से दिखाई नहीं देंगे ठंडे मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सके चीता पीला और धारीदार होता है उस धूप की तरह जो درختوں से होकर जंगल में आती है इसीलिए चीते को घने जंगल में देख पाना मुश्किल होता है जीव जंतुओं का इस तरह अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बात है ऐसा नहीं कि जीव जंतु खुद अपने को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन जो जीव जंतु आसपास के वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं उनके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है इस तरह उनकी तादाद बढ़ने लगती है जबकि दूसरों की नहीं बढ़ती इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं इससे यह स्पष्ट इस होता है कि साधारण जीव धीरे-धीरे विकसित होते हुए ऊंचे दर्जे के जीव बन जाते हैं और मुमकिन है कि लाखों वर्षों के बाद वे आदमी के रूप में विकसित हो जाएं अपने चारों तरफ होने वाली ये तब्दीलियां हम देख नहीं सकते क्योंकि वे बहुत धीरे-धीरे होती हैं और हमारी जिंदगी छोटी होती है लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है और चीजों को बदलती और सुधारती रहती है वो न तो कभी रुकती है और न आराम करती है तुम्हे याद होगा कि मैंने तुम्हें लिखा था कि पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी होती गई और सुहती गई जैसे-जैसे यह ठंडी हुई इसका जलवायु बदला और उसके साथ ही बहुत सी चीजें बदल गईं पृथ्वी बदलती गई तो जानवर भी बदलते गए और नए-नए किस्म के जानवर पैदा होते गए पहले साधारण समुद्री जीव आए फिर अधिक विकसित जीव आए इसके बाद जब सूखी जमीन ज्यादा हो गई तो ऐसे जानवर आए जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे जैसे मगरमच्छ या मेंढक इसके बाद वे जानवर आए जो पूरी तरह से जमीन पर रहते थे और फिर पक्षी आए जो हवा में उड़ सकते थे मैंने मेंढक का जिक्र किया है यह बड़ा रोचक अध्ययन है क्योंकि इसके जीवन से यह पता चलता है कि किसी तरह समुद्री जीव बदलते बदलते जमीन पर रहने वाले जीव बने मेढक पहले मछली होता है लेकिन बाद में वह जमीन का जीव बन जाता है और जमीन पर रहने वाले दूसरे जीवों की तरह ठे से सांस लेता है उस पुराने जमाने में जब जमीन पर जीवन आरम हुआ तब चारों तरफ बड़े बड़े जंगल थे घने जंगलों के कारण जमीन दल्दली हो गई होगी बाद में यह जंगल दब गए और मिट्टी और चट्टानों के दबाव से यह धीरे-धीरे कोयले में बदल गए तुम्हें मालूम है कोयला गहरी खानों से निकाला जाता है कोयले की ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल हैं पर रहने वाले शुरू के जानवरों में बड़े-बड़े सांप छिपकलियां और घड़ियाल थे इनमें से कोई-कोई 100 -कोई फीट लंबे थे जरा सोचो 100 फीट लंबे सांप और छिपकलियां तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों के फॉसिल्स लंदन के अजाईब घर में देखे थे बाद में वे जानवर आए जो आज के जानवरों से मिलते हैं ये स्तनपायी जीव कहलाते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे जो जानवर आदमी से बहुत मिलता है वो बंदर या बनमानु से इसीलिए लोग सोचते हैं कि आदमी बनमानु का वंशज है इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हर जानवर ने अपने को आसपास के वातावरण के अनुकूल बना लिया और विकसित होता गया उसी तरह आदमी भी पहले एक वनमानुष ही था यह सच है कि वह सुधरता गया या यूं कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही और आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं है वह अपने आप को दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग समझता है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वनमानुषों के भाई-बंध हैं और आज भी हम में से बहुत से बंदरों जैसा व्यवहार करते हैं